श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद इकहत्तर सत्ताईस दिसंबर अठारह सौ तिरासी अभ्यास योग और निर्जन में साधना श्री राम क्यों अभ्यास योग है उस देश में बढ़ई की औरतें चूड़ा बेचती हैं वे कितनी और ध्यान देकर कितने काम संभालती हैं सुनो एक तो ढेकी चल रही है हाथ से वह धान सरका रही है और एक हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही है ऊपर के जो खरीददार आते हैं उनसे मोल तोल कर रही है इधर ढेकी का काम भी चल रहा है खरीददार से कहती है तो तुम्हारे ऊपर जो बाकी पैसे हैं वे सब दे जाना तब और चीज़ ले जाना देखो लड़के को दूध पिलाना ढेकी की चल रही ढेकी चल रही है उसमें धान सरकाना और कुटे हुए धान निकालना और इधर खरीददार के साथ बातचीत करना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 मनुष्य जीवन का उद्देश्य दूध पियो पढ़ना लिखना चाहे लाख सीखो ईश्वर पर भक्ति हुए बिना उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुए बिना सब मिथ्या है केवल पंडित है परंतु यदि विवेक वैराग्य नहीं है तो उसकी दृष्टि कामणी कांचन पर अवश्य रहेगी गीध बहुत ऊंचे उड़ते हैं परंतु उनकी दृष्टि मरघट पर ही रहती है जिस विद्या के प्राप्त करने पर मनुष्य उन्हें पा सकता है वही यथार्थ विद्या है और सब मिथ्या है अच्छा ईश्वर के संबंध में तुम्हारी क्या धारणा है श्री? जी इतना बोध हुआ है कि कोई एक ज्ञान में पुरुष है उनकी सृष्टि देखने पर उनके ज्ञान का परिचय मिलता है एक बात कहता हूँ जिन देशों में जाड़ा ज्यादा होता है वहाँ मछलियों और दूसरे जल जंतुओं को बचा रखने के लिए ईश्वर ने यह कुशलता दिखाई है कि जितना ही अधिक जाड़ा पड़ता है उतना ही पानी सिमटता जाता है परंतु आश्चर्य यह है कि बर्फ़ बनने से पहले ही पानी कुछ हल्का हो जाता है और उस समय पानी का फैलाव ज़्यादा हो जाता है तालाब के पानी में वहां जाड़े में मछलियां अनायास ही रह सकती हैं पानी के ऊपरी हिस्से में बर्फ़ जम गई है परंतु नीचे के हिस्से में ज्यों का त्यों पानी बना रहता है अगर खूब ठंडी हवा चलती है तो वह हवा बर्फ़ पर ही लगती है नीचे का पानी गर्म रहता है श्री राम वे हैं यह बात संसार देखने से ही मालूम हो जाती है परंतु उनके संबंध में कुछ सुनना एक बात है उन्हें देखना और बात और उनसे वार्तालाप करना और बात है किसी ने दूध की बात सुनी है किसी ने दूध देखा है और किसी ने दूध पिया है आनंद तो देखने से होगा पर पीने से देह सबल होगी तभी तो लोग चुष्ट पुष्ट होंगे ईश्वर के दर्शन जब होंगे तभी तो शांति होगी जब उनसे वार्तालाप होगा तभी तो आनंद होगा और शक्ति बढ़ेगी